रोशन सितारे प्रेरक भारतीय वैज्ञानिक वैज्ञानिकाद्री उन्नीस सौ से 1900 से पचहत्तर तक केवल धन और साधन से ही अच्छा शोध कार्य नहीं होता ये सिर्फ सहायक हैं और इनके पीछे का मानवीय तत्व ही महत्वपूर्ण है टीआर आर शेषाद्री टी शेषाद्री का जन्म तीन फरवरी उन्नीस को कुल में हुआ जो तिरुचिरापल्ली जिले में कावेरी नदी के किनारे पर स्थित एक छोटा शहर है उनके पिता टी अयर एक स्थानीय विद्यालय में शिक्षक थे की प्रारंभिक शिक्षा मंदिरों के शहर श्रीरंगम और तिरुचिरापल्ली में हुई उनके शिक्षकों ने उनके हृदय में कर्तव्य पालन समाज के प्रति कृतज्ञता और मनुष्य मात्र के प्रति प्रेम के बीज बोने के साथ साथ ज्ञान के प्रति पिपाशा भी जागृत की 1917 में शेषाद्री ने मद्रास के प्रेसिडेंसी कॉलेज में बी रसायन विज्ञान के लिए दाखिला लिया कॉलेज की पढ़ाई के दौरान वे रामकृष्ण मिशन द्वारा संचालित छात्रावास में रहते थे आश्रम के सन्यासियों से सीखे आध्यात्मिक मूल्य उन्होंने जीवन भर के लिए आत्मसात कर लिए कॉलेज में उन्हें बी बी डे और पी नारायण अयर ने पढ़ाया इन शिक्षकों का उन्होंने जीवन भर सम्मान किया और उन्हें याद रखा बी एस सी की पढ़ाई समाप्त करने के बाद शेषाद्री ने एक साल रामकृष्णा मिशन में काम किया। बाद में उन्होंने कॉलेज के रासायनिक विज्ञान विभाग में में शुरू किया। संश्लेषण उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए उन्हें मद्रास विश्वविद्यालय ने सर विलियम वेडरबर्न पुरस्कार और कर्जन पुरस्कार से सम्मानित किया उन्नीस सौ में भारत सरकार ने इंग्लैंड में उच्च शिक्षा पाने के लिए को एक वजीफा दिया इंग्लैंड के मैनचेस्टर विश्वविद्यालय में शेषाद्री ने विख्यात कार्बनिक रसायन विज्ञानी प्रोफेसर रॉबर्ट रॉबिंसन के मार्गदर्शन में शोध कार्य किया प्रोफेसर रॉबिन्सन बाद में रॉयल सोसाइटी के अध्यक्ष बने और उन्हें नोबल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया शेषाद्री ने मलेरिया की रोगधाम की औषधियों और यौगिकों के संश्लेषण पर पद प्रदर्शक कार्य किया इस शोध कार्य के लिए उन्नीस में उन्हें मैनचेस्टर विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई प्रोफेसर रॉबिन्सन के साथ बिताए समय को सेशाद्री ने अपने शोध जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना माना डॉक्टरेट की उपाधि पाने के बाद शेषाद्री ने कुछ महीने आशिया में नोबल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर फ्रिज प्रेगल के साथ कार्य किया प्रोफेसर प्रेगल रसायन विज्ञान में कार्बनिक सूक्ष्म विश्लेषण के अपने काम के लिए विख्यात थे। ने विश्वविद्यालय के चिकित्सा रसायन विज्ञान विभाग में प्रोफेसर जॉर्ज बाजर के साथ भी काम किया 1930 में सेशात्री भारत वापस लौटे